ये प्रत्यक्ष अनुभूति ही यथार्थ धर्म है तो हम अपने ही हृदय को टटोलेंगे और यह समझने का प्रयत्न करेंगे कि हम धर्म राज्य के सत्यों की उपलब्धि की और कहाँ तक अग्रसर हुए हैं और तब हम यह समझ जाएंगे कि हम स्वयं अंधकार में भटक रहे हैं और अपने साथ दूसरों को भी उसी अंधकार में भटका रहे हैं बस इतना समझने पर हमारी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 के उस अनामृत सत्य के दर्शन कर लेंगे तभी उससे प्राप्त होने वाले अपूर्व आनंद का अनुभव कर सकेंगे आत्मोपलब्धि से प्रस्तुत होने वाला यह अपूर्व आनंद कपोल कल्पित नहीं है वरन भारत के प्रत्येक ऋषि ने प्रत्येक सत्यद्रष्टा पुरुष ने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है और तब उस आत्मदर्शी हृदय से आप ही आप प्रेम की वाणी फूट निकलेगी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 विरुद्ध लोहा लिया हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने हृदय का रक्त बहाया अपने पुत्रों को अपनी आँखों के सामने मौत के घाट उतरते देखा पर जिनके लिए इन्होंने अपना और अपने प्राणों से बढ़कर प्यारे पुत्रों का खून बहाया उन्हें लोगों ने उनकी सहायता करना तो दूर रहा उल्टे उन्हें त्याग दिया यहाँ तक कि उन्हें इस प्रदेश से भी हटना पड़ा अंत में मरमान तक चोट खाए हुए सिंह की भांति यह नरकेसरी शांतिपूर्वक अपने जन्मस्थान को छोड़ दक्षिण भारत में जाकर मृत्यु की राह देखने लगा परंतु अपने जीवन के अंतिम क्षण तक उसने अपने उन कृतज्ञ देशवासियों के प्रति कभी साप का एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला मेरी बात पर ध्यान दो यदि तुम देश की भलाई करना चाहते हो तो तुम में से प्रत्येक को गुरु गोविंद सिंह बनना पड़ेगा तुम्हें अपने देशवासियों में भले ही हजारों दोस्त दिखाई दें, पर तुम उनकी रग रग में बहने वाले हिंदू रक्त की ओर ध्यान दो तुम्हें पहले अपने इन स्वजाति नर रूप देवताओं की पूजा करनी होगी भले ही वे तुम्हारी बुराई के लिए लाख चेष्टा किया करें इनमें से प्रत्येक व्यक्ति यदि तुम पर श्राप और निंदा का बौछार करे तो भी तुम उनके प्रति प्रेमपूर्ण वाणी का ही प्रयोग करो यदि ये तुम्हें त्याग दें पैरों से ठुकरा दें तो तुम उसी वीर के श्री गोविंद सिंह की भांति समाज से दूर जाकर निरव भाव से मौत की राह देखो जो ऐसा कर सकता है वही सच्चा हिंदू कहलाने का अधिकारी है हमें अपने सामने सदा इसी प्रकार का आदर्श बनाए रखना होगा पारस्परिक विरोधाभाव को भूल कर चारों ओर प्रेम का प्रवाह बहाना होगा लोग भारत के पुनरुद्धार के लिए जो जो जो जी में आए कहे मैं जीवन भर काम करता रहा हूँ कम से कम काम करने का प्रयत्न करता रहा हूँ मैं अपने अनुभव के बल पर तुमसे कहता हूँ कि जब तक तुम सच्चे अर्थों में धार्मिक नहीं होते तब तक भारत का उद्धार होना असंभव है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 उसके एक आत्मा है पर हम लोगों के अनुसार मनुष्य पहले आत्मा ही है और फिर उसके एक देह भी है इन दो भिन्न वाक्यों की छानबीन करने पर तुम देखोगे कि प्राच्य और पाश्चात्य विचार प्रणाली में आकाश पाताल का अंतर है इसीलिए जितनी सभ्यताएं भौतिक सुख स्वच्छंदता की सुख स्वच्छंदता की रेतीली नीव पर कायम हुई थी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 एक पक्षी है जो 500 वर्ष तक जीता है फिर स्वयं अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है और पुनः अपने भस्म में से जी उठता है फिनिक्स के समान हजारों बार नष्ट होने पर भी वे पुनः अधिक तेजस्वी होकर प्रस्फुरित होने को तैयार है पर भौतिकवाद के आधार पर जो सभ्यताएँ स्थापित है वे यदि एक बार नष्ट हो गई तो फिर उठ नहीं सकती एक बार यदि महल ठह पड़ा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 शेर की खाल ओढकर गधा कभी शेर नहीं बन सकता अनुकरण करना थीन और डरपोंक की तरह अनुकरण करना कभी उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ा सकता वह तो मनुष्य के अधह का तो लक्षण है जब मनुष्य अपने आप पर घृणा करने लग जाता है तब समझना चाहिए कि उस पर अंतिम चोट बैठ चुकी है जब वह अपने पूर्वजों को मानने में दज्जित होता है तो समझ लो कि उसका विनाश निकट है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 यहाँ तक कि आध्यात्मिक विषय में भी यदि दूसरों के आज्ञा अधीन हो कार्य करोगे तो अपनी सारी शक्ति यहाँ तक कि विचार की शक्ति भी बैठोगे अपने स्वयं के प्रयत्नों द्वारा अपने अंदर की शक्तियों का विकास करो पर देखो दूसरों का अनुकरण न करो हाँ दूसरों के पास जो कुछ अच्छाई हो उसे अवश्य ग्रहण करो हमें दूसरों से अवश्य ही सीखना होगा ज़मीन में बीज बो दो